वेदांतसार शरीर का स्वरूप स्थूल भूतानि स्थूलभूता तो पंचीकृता परंतु कृत पंच भूतों का समिश्रण है पंची पंचीकरण तो आकाशादी पंचसु एक एकम, विभज्य तेसु दशसु प्रथम प्रथमेकान पंचभागान प्रत्येक चतर्ध्या समम विभज्य तेसाम स्वस्व द्वितीय द्वितय अर्धभाग पर भागातरेशु योजना पंचीकरण इस प्रकार होता है आकाश आदि पंचभूतों पांच तत्वों में से प्रत्येक के दो दो समान विभाग करके इस प्रकार प्राप्त दस भागों में से प्रथम पाँच अर्धभागों के प्रत्येक का चार चार समान भाग करते हैं फिर उनमें प्रत्येक चतुर्थांग को स्वजातीय अर्धांश छोड़कर अन्य चारों अर्धांशों में जोड़ें उदाहरण आकाश तत्व आकाश पचास वायु 12.5% अग्नि 12.5% आप बारह दशमलव पाँच प्रतिशत पृथ्वी बारह दशमलव पाँच प्रतिशत तदुक्तम विधा विधाय चैके चतुर्धा प्रथम पुनः स्वस्व इतर द्वितीयांश योजना पंच पंच इति जैसा कि कहा गया है प्रत्येक भूत के दो समान विभाग करके प्रत्येक के प्रथम भाग को चार समान भागों में बांटते हैं फिर प्रत्येक तत्व के दूसरे अर्धांश में बाकी चारों के एक एक चतुर्थांश को योग करते हैं इस प्रकार पांचों तत्वों में से प्रत्येक में पाँचों प्राप्त हो जाते हैं अस्य अप्रामाण्यम न आशंकनीय त्रिवृत्करण श्रुते पंचीकरण से अपि उपलक्षणवात्त इसकी प्रामाणिकता के विषय में शंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि श्रुति में वर्णित त्रिवृत्करण तीन भूतों की सृष्टि का कथन द्वारा पंचीकरण की उपलक्षित है उपलक्षण स्वार्थबोधकती अन्यर्थापि बोधकम उपलक्षणम अपने अर्थ को बताते हुए उसी श्रेणी के अंतर्गत अन्यार्थ को भी बताने वाले को उपलक्षण कहते हैं यथा काकेभ्यो दही रक्षताम कवों से दही की रक्षा करो इस वाक्य में उपलक्षण से अन्य पक्षियों से भी उसकी रक्षा करने की बात कही गई है चवित्तकरण तीन भूतों की सृष्टि का कथन द्वारा पंचीकरण भी उपलक्षित है पंचानाम पंचाण पंचात्मक समनेपिश वैसे स्या तद्वाद्वंद न्यायन आकाशादी व्यपदेश संभवती पाँचों तत्वों में सभी पांचों का अंतर्भाव उपस्थिति होने से इनमें समानता है तथापि परंतु उनमें से किसी एक के प्राबल्य वैशिष्ट्य के कारण उन्हें उस उस नाम से कहा जाता है इस न्याय के अनुसार इनमें आकाश आदि पृथक नामकरण उचित है तदानिम आकाशे शब्द अभिव्यज्य वायो शब्द स्पर्श अग्नौ शब्द स्पर्श रूपी अब्सु शब्दस्पर्श रूप रस शब्दस्पर्श रूपरसगंधा चब पंचीकरण के बाद आकाश में शब्द वायु में शब्द तथा स्पर्श अग्नि में शब्द, शब्दस्पर्श तथा रूप, जल में शब्द, शब्दस्पर्श रूप तथा रस और पृथ्वी में शब्द, शब्दस्पर्श रूप रस तथा गंध अभिव्यक्त होते हैं एक पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यो भू भुव स्व जन तप सत्य नाम काना उपरि उपरी विद्यमान अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल नाम नाम नाम का नाम। अधो अधो विद्यमाना पातालनाम कानाधोअधो विद्यम लोकाना ब्रह्मांडदनगतचर्विधस्थूल शरीर तद उचितानाम अन्नपान आदिना च उत्पत्ति ही भवती। इन भूतों से एक के ऊपर एक भू भुव, भुव स्व मह जन तप तथा सत्य और एक के नीचे एक अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल चौदह लोकों से युक्त ब्रह्मांड तथा उनमें निवास करने वाले चार प्रकार के स्थूल शरीर और उनके उपयुक्त भोज्य पेय आदि की उत्पत्ति होती है चतुर्विध शरीरानितु जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज आख्यानित जरायुज अंडज फेदज और उद्भिज ये चार प्रकार के स्थूल शरीर हैं जा, जरायुजानी जरायुयुभ्यो जातानी मनुष्य पशु आदि ने जरायु गर्भ से उत्पन्न होने वाले मनुष्य पशु आदि को जरायुज कहते हैं अंड जाने अंडेभ्यो जातानी पक्षी पन्नग आदिनी अंडों से उत्पन्न होने वाले पक्षी सर्प आदि को अंडज कहते हैं स्वेदजानी स्वेदेभ्यो जातानी युक, मशक आदि ने पसीने नमी से पैदा होने वाले जू मच्छर आदि को श्वेतज कहते हैं उद्भिजानी भूमिम उद्भिद्य जातानी लता वृक्ष आदि ने भूमि को भेद कर उत्पन्न होने वाले लता वृक्ष आदि को उद्भिज कहते हैं अत्रापि चतुर्विध सकल स्थूल शरीरम एक अनेक बुद्धि विषयतया वनवत जलाशयवत वृष्टि वृक्षवत जलवत व्यष्टि अभी यहाँ भी चारों प्रकार के सभी स्थूल शरीर एक तथा अनेक के आशय से वन या जलाशय के समान समि तथा वृक्ष या जल के समान व्यष्टि भी होते हैं उपहितम चैतन्यम वैश्वानों विराट इति उच्यते नर अभिमानीवादम्वाच्च स्थूल शरीरों की यह समि उपाधियुक्त चैतन्य सर्वदेह अभिमानी होने से वैश्वानर तथा विविध प्रकार से अभिव्यक्त होने के कारण विराट कहलाता है अस्य असा समि स्थूल अन्न अन्नमय स्थूल च शरीर अन्नविकार्वात्मयकोश स्थूलभोगायतनवात्थूलशरीर जागृत व्यपदीश्य अन्न का विकार होने के कारण विराट के स्थूल शरीरों की इस समष्टि को अन्नमय कोष कहा जाता है और स्थूल विषयों के भोग का आश्रय होने के कारण स्थूल शरीर और जागृत अवस्था भी कहा जाता है एक तत्त व्यष्टि उपहित चैतन्यम विश्व की उच्यते शरीर अभिमान अपरित्यज्य स्थूल शरीर आदि प्रविष्टवाद शरीर का अभिमान त्यागे बिना ही स्थूल शरीर आदि में प्रविष्ट होने के कारण इस व्यष्टि उपाधियुक्त चैतन्य को विश्व कहते हैं अस्य अस्पि ऐसा व्यष्टि स्थूल शरीरम अन्नविकार एवं हेतु अन्नमय जाग्रत जागृत च उच्यते इस जीव के भी स्थूल शरीर को अन्न का विकार होने से अन्नमय कोष और जाग्रत अवस्था कहते हैं